नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी हम लोग यहाँ पर मुंबई में विशेष भाभी जी घर पर हैं इस सेट पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ के विशेष डायरेक्टर शशांक सर से हमारी बातें हो रही है तो मुझे बड़ा खुशी हो रहा है आप जो है एक नई आवाज़ सुनने को मिलेगा शशांक सर का रेडियो मधुबन पर तो आप सभी की तरफ से शशांक सर का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू नमस्कार सभी श्रोताओं को सर <laughs> कैसे हैं आप बिल्कुल खैरियत बिल्कुल अच्छा चल रहा है शूट कर रहे हैं आपको देख के बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। मधुबन रेडियो से एंड ऑलवेज़ वेलकम ऑन आर सेट थैंक यू सर और ये आपके हाथ में गिटार वगैरह देखकर मुझे और एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गया कि आप डायरेक्शन के साथ साथ म्यूज़िक प्रेमी भी है म्यूज़िक भी आपको बहुत पसंद है तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में आपका पसंदीदा जो म्यूज़िक है उसके बारे में बताएँ मुझे गिटार बजाने का शौक है तो जब शॉट्स के दरमियान जब बीच में वक्त होता है जब लाइटिंग हो रही होती है और आर्टिस्ट अपने कपड़े पहन रहे होते हैं रेडी हो रहे होते हैं सीन पढ़ रहे होते हैं या हम सीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो मैं उस दौरान जो है वो अपने थोड़ा बहुत रियाज कर लेता हूँ प्रैक्टिस करता हूँ माइंड को ब्रेक मिलता है स्ट्रेस कम होता है थोड़ा रिलेक्सीशन होती है और शौक भी पूरा होता है एक पर रहती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आज के समय में जैसे आपकी ये काफी बहुत अच्छी लगी मुझे क्योंकि फ्री टाइम में इंतजार करने के बजाय आप बहुत ही अच्छा पॉजिटिव तरीके से आप अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं तो आज के समय में मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर राजस्थान की बात कर तो कई लोग जो है न ऐसे समय को ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में बताइए कुछ और पॉजिटिव कीजिए देखिए सारा दिन मोबाइल में देखते रहेंगे तो सर्वाइकल स्पोंडलोसिस होगा और सारा दिन यूट्यूब देखते रहेंगे तो भी सर्वाइकल स्पोंडलोसिस होगा चक्कर आएंगे आंखें ख़राब होंगी थोड़ी किताबें पढ़िए म्यूज़िक सुनिए म्यूज़िक अपने आप में थेरेपी है आजकल जिस तरह के सब की लाइफ है इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है दुनिया ज़माने की टेंशन है आपस में झगड़े हैं एक दूसरे से रूठे हैं ऐठे हैं नाराज़ हैं रंजशें पालेवें हैं तो उसमें म्यूज़िक थोड़ा सा कम करेगा करवाहट कम करेगा ट्विटर पे लोग को गंदी गंदी एक दूसरे को गालियां देते हैं नाराज़गी व्यक्त करते हैं तो वो नाराज़गी थोड़ी कम हो जाएगी म्यूज़िक को यूज़ करो ईश्वर ने बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है सुरों में बहुत शक्ति है जी जी एक और बात पूछना चाहूँगा थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए फैमिली बैकग्राउंड मेरे फादर जो हैं वो लेखक रह चुके हैं अब रिटायर्ड हैं उन्होंने अपने वक्तों में कुछ अच्छे शोज़ लिखे उन्होंने श्री राजन वाघेरे का कभी इधर कभी उधर लिखा उसमें श्री शेखर सुमन थे और रमेश सिप्पी द्वारा जो है वो प्रोड्यूस क्या बात है लिखा अधिकारी ब्रदर्स का टी टाइम मनोरंजन लिखा और चमत्कार सीरियल आता था फारूक शेख साहब का वो भी लिखते थे तो ये मेरे ग्रैंडफादर जो हैं क्योंकि आप रेडियो से आए हैं तो मेरे फा, ग्रैंड फादर जो हैं वो श्री सुरेंद्र नाथ बली एस बली जो हैं वो स्टेशन डायरेक्टर होते थे ए या आर के <laughs> मेरे ख्याल है लखनऊ के भी थे और इलाहाबाद के भी थे okay. अपने दिनों में और वो ग्रेड ए के सितारेस थे ही वॉज अ सितार माइस्ट्रो hmm. और भातखंडे यूनिवर्सिटी ऑफ डांस एंड म्यूज़िक जो लखनऊ में स्थित है hmm. उसके जो है वो चीफ एग्जामिनर थे और हमारी फैमिली के राय उमानाथ बली उसके फाउंडर थे उस यूनिवर्सिटी के तो ये बेसिक बैकग्राउंड है कल्चरल बैकग्राउंड है सब कुछ विरासत में मिला है जो थोड़े बहुत सुर हैं वो विरासत में मिले हैं जो थोड़ी बहुत लेखन की समझ है वो विरासत में मिली है और बाकी सब जो है वो साई बाबा की कृपा है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया अर्शकृ हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लग रहा है सब बातें सुनकर और जाते, जाते जाते जैसे सुरों की बात आपने छेड़ी है और उसके साथ आपका बहुत प्यार है लगाव है तो कुछ एक हाथ जो गीत आपके दिल के करीब है एक दो लाइन जरूर सुनी गा के गा के गाने अगर अगर गाना सुनना है ना तो अभी हमारे राइटर हैं मनोज संतोषी उनका जन्मदिन है आज तो वो, वो, वो अभी आ रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा गाते हैं तो वो आपको जरूर गाना गा के सुने काश में गा पाता लेकिन मेरा काम है निर्देशन करना मैं वो अच्छा करने की कोशिश करता हूँ मेरा जो फेवरेट गाना है वो गुलजार साहब द्वारा लिखित तो और आर डी बर्मन द्वारा रचित है दिल ढूंढता है फिर वही फ़ुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए <laughs> चलिए मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुदिंग जो चीज़ें हैं पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव बातें आपने सुनी शशांक सर से और जाते जाते मैं कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज और इन फ्यूचर आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं किस तरह की चीज़ें आप करने वाले मैसेज uh, मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई हंसें खुश रहें जितना खुश रह सकते हो रह लो क्योंकि जो पल बीच जाते हैं वो दोबारा नहीं आते उस च्वाइस है रो के बिता लो गुस्से में बिता लो या खुश हो बिता लो मेरी सर्विस यही है कि मुझे ये काम करना आता है जिसमें मैं थोड़ा बहुत लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ वही मेरी तरफ़ से जो है वो समाज के प्रति सेवा है देश के प्रति सेवा है ये काम मैं ठीक कर लेता हूँ मेरा काम है लोगों को हंसाना और आप सब से जो है दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है कि खूब दुआ करें मेरे लिए ताकि मैं ये काम और करूँ और तमाम लोगों को खुश कर सकूँ उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ला सकूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को जो मैसेज आपने दिया है वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आज के समय में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी के चेहरे पे मुस्कान या हंसी ला दें ये ही बहुत बड़ी कमाल की बात है और वो आप अपने सीरियल के माध्यम से कर ही रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ते रहें और आपकी बातें जो है लोगों तक पहुँचते रहें आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहोकर आते रहो रात दिन दिल ढूता है फिर वही फुर्स के रात दिन बैठे रहे सबरे जाना किए रे दिल ढूँढता है फिर वही फुर्स ढूंढता है फिर वही दिल ढूंढता है फिर वही पुरस रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही सके रात दिन है फिर वही फुर्स के रात दिन ढूंडता है फिर वही फुर्स के रात दिन I don't wanna be your friend.